सत्रहवां अध्याय भक्ष एवं अभक्ष पदार्थों का वर्णन व्यासजी ने कहा ब्राह्मण को मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शुद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए जो अनापत्ति काल में शुद्र का अन्न भक्षण करता है वह शुद्रयोनि को प्राप्त होता है जो द्विज छः महीने तक लगातार शुद्र का गरिष्ठ अन्न खाता ह� और मृत्यु के बाद स्वान योनि में जन्म लेता है। हे मनीषों, ब्राह्मण छत्री, वैश्य तथा शुद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है, उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात् ब्राह्मण का अन्न उधर में मृत्यु के समय है, तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी आदि आदि। राजा, न और नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला तैलिक तेली धोबी चोर धजी मध्य विक्रयजीवी गायक लोहकार और सूत के अन्न का परित्याग करना चाहिए कुम्हार चित्रकार वार्धुशी कर्ज देकर सूद से जीविका चलाने वाले पतित विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर छत्रिक नापित अभिशस्त चोरी मैथुन आदि आरोपों से ग्रस्त स्वर्णकार नट ब्याध बंधन प्राप्त आतुर रोगी चिकित्सक विविचारणी इस्त्री तथा दंडधर दंड देने वाले नियामक जलाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए चोर नास्तिक देवनिंदक सोमलता विक्रेय तथा विशेष रूप से चांडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उपपति हो समाज द्वारा परित्यक्त कृपण और झूठा भोजन करने वाले का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए पंथ से बहिष्कृत समूह के आश्रित शस्त से आजीविका चलाने वाला क्लीव नपुंसक सन्यासी मक्त उन्मत्त भयभीत रोते हुए व्यक्ति के तथा अधिशप्त एवं छीक से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए ब्राह्मण से देश करने वालों पाप बुद्धि शाब्द तथा असोच संबंधी अन्न निष्प्रयोजन बने हुए भोजन, ईश्वर समर्पण बुद्ध से न बना हुआ शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाले स्त्री, भृत्य, सिल्पी कारीगर तथा शस्त्र विक्रेयी का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। सौंद मध्य बनाने वाले जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले भार्त और जेष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए दो बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसी स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है अनादर पूर्वक दिया गया तिरस्कार पूर्वक दिया गया रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न इसी प्रकार इसलिए जो जिसका अन्न करता है वह उसके पापों का भक्षण करता है आर्थिक जो शूद्र द्विजाति के घर हल कर, उसके पारिश्रमिक रूप में अन्न प्राप्त करता है कुलमित्र पिता की परंपरा से जो के घर रहता तथा जिस शूद्र ने मन, वाणी और कर्म से सर्वथा सयन को मैं आपका ही हूं इस रूप में समर्पित कर दिया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि में जीविका चलाने वालों, चारण कथक, कुमार और खेत में काम करने वालों का अन्न थोड़ा मूल्य देकर दीजातियों द्वारा दूध का विकार, मक्खन, खोवा आदि घृत में पके पदार्थ, गोरस, दूध, सत्तू, पिंडियात, खली, शिलाजीत, केसर, हींग इत्यादि तथा तेल ये पदार्थ सुद्रुं से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैगन, नालिका साग, कुसुम, पुष्प विशेष, अस्सोमंतक, प्याज, लहसुन, सूक्त और वृक्ष के गुंध का छत्राक बिडवराह ग्रामी सूकर शेलु बनमेथी, में पेयूस विलय सुमुख कवक कुकुरमुत्ता किंसुक पलास, कुकुभांड उदुंबर भूलर तथा अलाबू वर्तुलाकार गोल लोकी का भक्षण करने से द्विज पतित हो जाता है देवता के उद्देश्य से नहीं केवल अपने लिए पकाए गए कृष्णान तिल चावल के बने पदार्थ सन्याव लपसी खीर एवं पूआ का तथा देवान देवता के लिए समर्पित अन्न हवन के योग्य द्रव्य पुरोडाश आदि यवागु जौकी काजी मतुलिंग बिजौरा नींबू देव प्रत्यकर्म में कदंब कपिट्थ कायथ और प्लक्ष प्रकृति पाकर का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए तेल निकाली हुई खली देवता का धान्य और रात में तिल संबंधी पदार्थ तथा दही का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए दूध के समान मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए बीजों के द्वारा आजीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए कर्म से दुष्ट और भाव से दुष्ट तथा दुर्जनों से संबंध का परित्याग करना चाहिए। केश बाल और किरे से युक्त जिस अन्य को लेकर मन में विचित्रता हो, कुत्ते द्वारा सुमहा हुआ, दोबारा पकाया गया, चांडाल, रस्सला तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय, बैल आदि, गोजात द्वारा सुमहा हुआ, अनादर पूर नित्य परित्याग करना चाहिए कौवा एवं मुर्गा से स्पष्ट कृमि युक्त मनुष्यों द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए रजस्फला से प्राप्त क्रोध युक्त विचारणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए अन्न का और मृतनी और 10 दिनों के भीतर व्यायी हुई गौ इत्यादि का दूध तथा A एवं गर्भिणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य है ना पीने योग्य है ना स्पर्श करने योग्य है और ना ही देखने योग्य है ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है इसलिए सब प्रकार से कर्मों से पतित और चीत करने में अयोग्य हो जाता है अभक्ष का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पान करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता इसलिए प्रयत्न नित्य ही विप्र को अभक्ष एवन पदार्थों का करना चाहिए यदि ऐसा करता है और इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है इति श्री कुरम पुराणे खट सहस्त्र आयाम संहितायाम परिभागे सप्तदशोध्याय 18वां अध्याय ग्रहस्त के नित्य कर्मों का वर्णन प्रातः स्नान की महिमा छह प्रकार के स्नान संध्योपासन की महिमा तथा संध्या विधि सूर्योस्तस्थान का महात्म्य सूर्य हृदय स्तोत्र NIT-KEEJANNEWALE PANCH MAHAYAGYUNKI MAHIMA tata UNKA VIDHAAN RISYU NAY KAHA MAHAMUNE AAP DJUKKE PRETIDIN KEEJANNEWALE UN KARMUKHA SMPOOL ROOP SE VARN KEREN JINKA ANUSTHAN KARNESSE BENDHIN SE MUKT PRAAPT HOTI HAY BYASJI BOLE MAIN BATLA RAHAU HUN AAP LOK DhyAN PORBAK MEERE DWARAH KAHIJARAHE BRAMANUKKE PRETIDIN KEEJANNEWALE KARMUKKO और उनके विधान को सुने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ एवं उनकी संपन्नता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास क्या कब कैसे करना चाहिए आदि का चिंतन करें तथा मन से ईश्वर का ध्यान करें बुद्धिमान को चाहिए कि उषा होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधिवत शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल वाली नदियों में स्नान करें प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से प्रातः काल स्नान करना चाहिए